खड़े करके और प्रेम से ताली बजाते हुए नाम का चिंतन करें नाम हो हरिकराना नाम जप की सीता हो हरिकराना नाम जप की सीता सीता मुझे पेवे दे दिया सीता राम जपे दे दिया का जही गुण गाओ हरिना हरिना Oh, oh, oh. जब गोपांगनाओं की विरय व्यथा का दर्शन किया तो उद्वरी महाराज ने एक वाक्य वहां उद्ग्रह किया है गोपांगनाओं को कहा कि तुमको यह वियोग तो नहीं हो सकता है तुमने अनुग्रह के लिए मुझे यह वियोग का दर्शन कराया है मैं अनुग्रह करता ऐसा लगता है सीमा को भी कभी राघव का विरय हो नहीं सकता है गिरा अर्थ जल बीच समय तिन्न भिन्न ये दोनों कैसे हो सकते हैं दोनों एक ही हैं, किन्तु भगवती मां ने हम पावरों पर कृपा करके करुणा करके ये मानव विदय दिखाया है कि अरे पावरों अपने को भगवान का भक्त कहते हो शांति से सोते हो शांति से भोजन करते हो कभी तुम्हारे जीवन में भूख उठती है क्या उन्हें पाने के लिए और सच में यदि प्रेमी हो तो कैसी हो उठनी चाहिए मानो ये अनुग्रह करके ही मां ने हमें दर्शन कराया है मां विभर हो जाती हैं और शिव भगवती माज मानो त्रिजता को कहती है कि तुम अग्नि की व्यवस्था करो अब ये शरीर रखने का प्रयोजन पूरा हो गया है त्रिजता ने कहा क्यों तो शरीर का प्रयोजन पूरा हो गया है मुझे पता है कि राघव हमारे बहुत दूर हैं अवधि पूरी होते हुए यहां आ नहीं पाएंगे और जब आ नहीं पाएंगे तो ये शरीर अब रहेगा नहीं मैं आपको कैसे कहूं? आज तक हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिला इस यात्रा के बाद जो रावण वैदेही के पास में आया था उसकी यहां आने की यात्रा अंतिम यात्रा थी ये दोबारा फिर वैदेही के पास पहुंच नहीं पाया है और सच में कहा से पहुंच पाएगा कष्ट देने के लिए कहा कि सत्य कहीं प्रीति सयानी सुनई को श्रवन सूल समणी ये सूर्य के समान अब गाणी सुनी नहीं जाती है और जब महाराज कहा कि अग्नि की व्यवस्था करो तो श्री वैदेही की विजय दशा देख करके त्रेता ने कहा मां एक बात कहूं मेरे से ज्यादा आपको पता है कि तुम्हें केवल स्मरण करा रही हूं तुम्हें प्रभु प्रताप बल सूरस सुनाय बार बार भगवान के प्रताप की कर्था सुनाती हैं भगवान के बल की कर्था सुनाती हैं हमने तो एक संत से यह भी सुना कि त्रिजा जयसी कर रसी कथा सुनाने लगी नसीली कथा सुनाने लगी और कहा तुम तो भूल गई जिस समय तो देश देश के राजा महाराजा आए हुए थे और उस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया था रावण जैसे लोग उसके समीप नहीं गए थे किंतु वहां राघव ने उसको तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था तुम्हारे साथ नाता जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था श्रीजू ने कहा जोड़ा था तो क्या हुआ कल भूल गई तुम ऐसी ऐसी अनेकानेक कथाएं उनको सुना रही हैं ये बार बार और बार बार चरण पकड़ करके कहती है कि मां आप इतनी व्यतीत मत हो और कहने लगी यदि आपकी आपकी इच्छा है मैं आपकी दासी हूं शिविका हूं मैं आपकी व्यवस्था करती तो सही किंतु निष्ण अन मिल सुन सुकुमारी अस कही सोज ज भवन से धारी अरे सुकुमारी अग्नि में तुम्हे क्या जला पाएगी तुम्हारे सौकुमारी को देखकर अग्नि को भी शीतल भरना पड़ेगा और रात्रि में अग्नि मिलेगी तो कहां से मिलेगी वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि अग्नोत्रियों के यहां भी अग्नि होती है रात्रि में किंतु शास्त्र विधा के आधार पर अग्नोत्री भी रात्रि काल में अग्नि किसी को देते नहीं है अगर मानो अग्नित्रियों के यहां जाकर के मैं आग मांगूंगी तो आग से मिलेगी नहीं आग हाँ। और ये कहकर के, के उनको लगा कि यदि मैं इनके सामने बनी रहूंगी तो ये हमसे कुछ न कुछ पीड़ा की बात कहती रहेंगी दुखित होती रहेगी और उनको प्रणाम करके अस कही सूर्य भवन सिरा रात्रि काल में वह अपने भवन की ओर चली गई और जब भवन की ओर चली गई तो चिंतन करती है मां की लगता है मुझे आग नहीं मिलेगी ये सूर्य मिटेगा नहीं और तब तक आकाश की ओर देखा देखियत प्रगट गगन अंगारा आवानी में आवत एक तारा क्या गिरह की विलक्षणता होगी आकाश में जितने तारागण नजर आ रहे हैं वो तो अंगारा नजर आ रहे हैं और विरही को होता ही ऐसा है वो जितने तारे हैं लगता है बड़े बड़े अंगारे हैं और मानव कहती है मैंने पहले जाने कितने बार इन तारों को टूटता हुआ देखा है किंतु तो आज एक भी तारा टूट करके अवनी में नहीं आ रहा है पृथ्वी में नहीं आ रहा है अवरक्षण धातु भी है अवनिमान्य पृथ्वी भी है और नहीं कर देंगे अलग अलग तो नितराम अर्थ में इतनी को लेगे तो ऐसा लगता है कि मानो इस दुर्भाग्य सालिनी की रक्षा करने के लिए दुख से रक्षा करने के लिए एक तारा नहीं आ रहा है और विबल हो जाती है कहा कि ऐसी हदभागिनी के साथ कौन संबंध बनाना चाहेगा जिसका फूट गया है जिससे विधाता उठ गया है लगता है कि उससे विधाता उठ गया है पावक में शशि सर्वत न मानव मोई जानी हतभागी ये चंद्रमा भी पावक में ही तो रहे आग में ही तो है अंगारा दिख आज चंद्रमा भी जो चंद्रमा कभी शीतलता देता था कभी रस था कभी अमृतवर्षी था दिया अमृतवर्षी नहीं अग्निवर्षी लग रहा है उस चंद्रमा को निहार कर भती कहती है कि लगता है हतभागिनी की हो ये भी नहीं हारेगा और उसकी ओर जो तो दृष्टि हटाकर जिस वृक्ष की वृक्ष की छाया में बैठी थी उसको प्रणाम करके कहने लगी आपका नाम अशोक है ना आपका नाम तो किसी ने अशोक रखा है और अशोक का प्राय होता है शोक कारण करने वाला जिसके जीवन में शोक न हो शोक कारण करने वाला हो तो अपना नाम सत्य कर दो ना अपने नाम का अर्थ यथार्थ रूप में प्रकट कर दो ना मानो ने कहा क्या अर्थ यथार्थ रूप में हम प्रकट कर दें बोले मानो मोई जान हत भागी सुनई बिटप मम हमारा विनय मम बिटप अशोका ये शोक मेरी विनय को स्वीकार करो सत्य नाम करो आरु मनुषो का अपने नाम को सत्य करके हमारे शोक का अपहरण कर लो मानो हमको अंगारा लाकर दे दो जिससे मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूँ उसने कहा कि मानो मेरे पास अंगारा कहां से आया मां उन्होंने कहा मैं देख रही हूं आप में अंगारे हैं आपके पास अंगारा है मैं निहार रही हूं नूतन पिछलय अनन समाना वृक्ष में जब महाराज नए नए पत्ते निकलते हैं तो वह रक्तिम वर्ण के होते हैं पिछले रक्तिम वर्ण के महाराज नूतन पत्तों को देखकर कर कहती है अग्नि तो और क्या है दे अग्नि जन कल निदाना अरे अग्नि देख करके हमारा निदान कर दो मुझे दुख से छुड़ा दो दे की परम विराहा सीता संत श्री कुशिला जी महाराज कहते हैं इस विरह अवस्था को देखावे ही की सीता को सीता के दुख को श्री हनुमत लाल जी महाराज के लिए समय कल्प तो के समान बीत सच में जो आनंद के क्षण होते हैं वो कब बीत जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है और जो दुख के क्षण होते हैं उसे बिताने में बहुत समय लगता है घड़ी बीतती है तो लगता है जीवन बीत गया आज इतनी पीड़ा हुई श्री हनुमत लाल जी महाराज को जैसे कल्प के समान समय बीत गया हो और श्री हनुमतलाल जी महाराज ने कहा क्या करें हमारा कर्तव्य क्या है विचार करने लगे और जो विचार किया तो दीन मुद्रिका था कि पांचवी बालक श्री हनुमंतलाल जी महाराज का विचार है जब श्रीलंका में प्रवेश हुए हैं तो विचारों की श्रृंखला इनकी चल रही है और ये समझ करके महाराज विचार करके उन्होंने मुद्रिका डाल दी हमारे संत कहते हैं ये तो अपराध कर दिया क्यों ऐसा अपराध क्यों किया बोले राम नाम उनकी ती मुद्रिका है जैसे राघो ने इनको सम्मान से इनके हाथ में दिया था वैसे ही इनको शिवदेही को सम्मान से देना चाहिए था मुद्रिका को डालने का प्रयास क्या मुद्रिका क्यों डाल दी उन्होंने कहा इससे अच्छा मुद्रिका देने का साधन नहीं होगा मानो बताना चाहते हैं कि मां गिरह अवस्था में यदि बचना चाहती है पीड़ा से तो भगवान राम की अतिरिक्त कोई सहारा नहीं ये भगवान नाम ही तो है और जो महाराज मुद्रिका डाली वैदेही की दृष्टि पड़ी क्योंकि पहले से अशोक वृक्ष की ओर निहाल रही थी अगर आंखें नीचे होती तो ये दर्शन नहीं कर पाती जो महाराज वहां से श्री हनुमतलाल जी महाराज ने मुद्रिका डाली और वह ऊपर से जो नीचे चलने लगी मुद्रिका मां की दृष्टि पड़ गई जन अशोक अनुवार ऐसा लगा कि आज कृपा कर दी अशोक वृक्ष ने और उसने लाल लाल अंगार दे दिया है दीन हर्ष उठ कर गए हो तुरंत प्रसन्न होकर के आज हमारा सौभाग्य तो हो गया हमारी पीड़ा सुन ली ये शोक ने और हमको ये अंगार दे रहा है जलाने के लिए ये कहकर के महाराज हर्ष होकर प्रसन्न होकर के उस तो मुद्रिका को पकड़ लिया हमारे संत कहते हैं समुद्रिका को नीचे नहीं गिरने दिया हमारा या भूमि में नहीं गिरी मुद्रिका तो या महाराज ऊपर से ही माने इनको पकड़ लिया और जो पकड़ा मुद्रिका उनके हाथ में गई तब देखी मुद्रिका मनोहर अंगार समझ करके गई चीमा पकड़ने के लिए और जब हाथ में मुद्रिका आई तो देखा क्या तो मनोहर मुद्रिका है और आप नाम अंकित अति सुंदर ये तो राम नाम से अंकित है अति सुंदर है चकित चितो रोधरी पहचानी हरसाद हृदय अफ नारायण इस मुदरी को पहचान दिया हमारे संतों ने वर्णन किया है कर्तावरी रामायण आचार्य सांकेतिक भाषा में वर्णन वर्ण भी है वहां पर संतप प्रवर्ष्री तुलसीदास जी महाराज ने मुद्रिका के बारे में वर्णन किया है कि जब राघव जनकपुर में महाराज गए हैं तब इनके कर कमलों में ये मुद्रिका थी और ये मुद्रिका ऐसी थी कि सबका मन हरण कर रही थी जो इस मुद्रिका को देखता था उसी का मन हरण कर लेती थी उसी का मन ये मुद्रिका चुरा लेती थी और जब श्री राघव जनक नंदनी से मिले तो यह मुद्रिका उनको उन्होंने दे दी थी और ये मुद्रिका दे दी थी कि तुम इसको धारण करो कितने वर्षों तक इस जानकी ने इस मुद्रिका को धारण किया था और ये मुद्रिका श्री के समीप कब पहुंची जब हमारे श्री आलविंद सरकार बनवासी बनकर के चित्रकूट की ओर यात्रा कर रहे हैं और श्री केवड़ जी के यहां गए श्री केवड़ जी ने पहले ही प्रार्थना की थी कि हमको कुछ चाहिए नहीं आपसे उतराई कुछ चाहिए नहीं केवल आपके चरण पखाड़ूंगा ये संपूर्ण कथा तो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको और चरण पखाड़ श्री राघवेंद्र सरकार को जम नाव पर आरूढ़ करके वाह गंगा के उस तद पर उतार देता है और श्री राघव जब यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं तो बड़े संकोच में करते हैं संकोच यह हुआ कि उसने हमको गंगा के पार किया कि मैं कुछ नहीं दे पाया तो पिए ही की गति जाननी हारी पिए ही की गति जाननी हारी अपने पिया की हिया की बात जानने वाली शिव सिया ने और सिया यदि अपने पिया की हिया की बात नहीं जानेंगे तो दुनिया में कौन जानेगा आज सिया ने अपने पिया की हिया की बात जान ली कुछ देना चाहते हैं श्याघो मन मुदरी मारा तिरत उतारी और जब मन मुद्री उतार कर श्याघो को दे दिया राघव ने केवट के हाथ पर रखा और कहा कि ये स्वीकार करो उतराई केवट बल हो गया संतो ने तो ऐसा वर्णन किया है तो प्रणाम करके कहता है धन्यवत प्रवान प्रणाम करके नाथ आज में काह पावा आज ऐसा कौन क्या नहीं मिला हमको आपने संपूर्ण कृपा हमारे ऊपर कर दी है और कहा इतना तो मैं निरज नहीं हूं कि इनके हाथ की मुदरी उतरालू संतों ने कई भाव हमारा जिसमें दिए हैं एक महात्मा तो हमारे वर्णन करते किवर डूबल होकर करके सोचने लगा कि यदि ये उतराई देकर चले गए दे तो नाता पूरा हो जाएगा दोबारा इस घाट में कभी आने वाले नहीं है पहले ही इतने परेशान हो गए हैं कि अब दोबारा इस घाट में आने का क्यों काम कर प्रयास करेंगे उन्होंने कहा महाराज ये अपने पास में रख लीजिए और जब वापस आओ तब आप हमको दे देना तो निश्चित कर दिया है इसकेतुल में कि इसी घाट से आना पड़ेगा बांध दिया ना ऋण बना रहेगा पुरुणिया को आना ही पड़ेगा उस रास्ते में इसलिए महाराज ये पहचान गई कि चकित चितो मुदुरी पहचानी उस चित चकित होकर उस मुदुरी को पहचान तो गई कि तुम्हारा जो को देखकर पहले तो प्रसन्नता हुई बाद में विषाद हुआ और हृदय से व्याकुल हो गई शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जहां आति स्नेह होता है वहां भय की आशंका बहुत रहती है आप लोग कभी विचार करना आपका बेटा या बेटे का बेटा या बेटी की बेटी स्कूल पढ़ने के लिए गई और दो बजे वापस आने का टाइम हो और चार बजे तक ना आए तो आपके मानस में यह नहीं होगा कि कहीं खेल रही होगी कहीं अपने मित्र के साथ चली गई होगी आपके चित्त में अमंगल की भावनाएं आएंगी कि नहीं आएंगी अधिकतर अमंगल की भावनाएं आई कहीं रोड में आ गई हो एक्सीडेंट न हो गया हो कहीं कोई अपहरण करके न ले गया हो जाने कितने अमंगल की भावनाएं आएगी अति स्नेह में अधिकतर इस प्रकार की आशंका रहती ही रहती है भले जानती है कि हमारे पति कोई सामान्य नहीं है किंतु तो चिंतन करने लगी तो विषाद से बल गई कि यह मुद्रिका यहां कैसे आ गई हमारे संतों ने कई प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं वह चिंतन करने लगी कहीं दुष्ट ने हमारे प्राण नाथ का कोई अमंगल तो नहीं कर दिया बिना अमंगल किए इसके हाथ में मणि कैसे आए ये मुद्रिका कैसे आएगी ऐसे वो मणि इनको देने वाले नहीं है तो निषाद से भर गई हृदय व्याकुल हो गया कुल लगी बाद में चिंतन करने लगी नहीं नहीं नहीं हमारे शिरागों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जीती को सके अजय रघुराई अपने चित्त को समझा कर कहती है अरे बावरे चित्त तू ये नहीं जानता है कि वो अजय है रघुराई है आज तक उनको कोई जीत सका नहीं तो कौन जीत पाएगा और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो माया के से मुद्रिका बना दी हो, तो कहती नहीं नहीं माया से ऐसी रची नहीं जायी ये माया से ऐसी मुद्रिका महाराज रची नहीं जा सकती है सीता मन विचार कर गाना इस प्रकार के विचार कर रही थी बार बार नाना प्रकार की तो श्री हनमंत लाल जी महाराज उन्हीं से बोल पड़े और क्या बोले हैं जो भक्त एक बोलता है महाराज बोले तो क्या बोले राम चंद्र गुण वर नहीं लाता इन्होंने श्री राघवेंद्र सरकार की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया और हमारे संतों ने कहा कि कथा इन्होंने अरण्य कांड तक सुना ही सुनाई कांड से लेकर अयोध्या कांड की कथा सुनाई और अरण्य कांड की कथा सुनाने के बाद किस कांड की कथा नहीं सुनाई और कारण क्या है अगर किसकिा कांड की कथा सुनाई दी होती तो निश्चित रूप से जिज्ञासा इनकी मन से नहीं होती आदम ते सब कथा सुनाई जब महाराज उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो मां को इतनी रसीली कथा लगी इतनी रसीली कथा लगी कि पीड़ा की चली गई और महाराज आदुष महाराज लागी सुनाई श्रवण मन लाई मन लगा करके सुनने लगी और जब ये कथा मृत का पान किया उन्होंने तो पीड़ा न्यून हुई और जो तो न्यून हुई तो उन्होंने कहा जिन्होंने इतनी रसीली कथा सुनाई है वह प्रगट क्यों तो नहीं होता है वह हमारे आंखों के सामने क्यों तो नहीं आता है तो जो कहा तो श्री हनुमंतलाय जी महाराज नीचे उतर उतर कर खड़े हुए और जो नीचे उतर कराए तो माँ ने तुरंत मुख मोड़ लिया फिर बैठी मन विषमय न भाई महाराज मुख मोड़ लिया तो श्री हनुमंत जी महाराज कहते मां आपने ठीक ही किया है क्या ठीक किया है बोले इससे केवल कथा सुनने लायक है इसका मुख देखने लायक नहीं और सच में ये ध्यान देने लायक भी है आप लोग अन्यथा मत मानिएगा आजकल बड़ी एक विडंबना देखता हूं मैं कथा का उद्देश्य तो होना चाहिए कि भगवान के लोग प्रेमी बने किंतु तो अधिकतर लोग भगवान के प्रेमी कम बनते हैं के प्रेमी ज्यादा बन जाते हैं ये अपराध है बनना चाहिए भगवान का प्रेमी भगवान की कथा सुनाई जा रही तो हम भगवान के रसिक बने भगवान के प्रेमी बने और हम कई बार नारायण देखते हैं तो बड़ा दंग रह जाते हैं कि कहां से पता नहीं है दोष आ गया है गोविंद के अनुरागी बने ठाकुर के अनुरागी बने ये वक्ता की कीमत क्यों है कि वो कथा सुनाता है अगर कथा उसके पास में न हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है इन्होंने कहा अपनी बात किया है इस वक्ता का मुख देखने लायक नहीं है और महाराज हाथ जोड़ करके बोले मां रामदूत में मां तु जाने की मां मैं राम का दूत हूं उन्होंने महाराज परिचय पूछा कि तुम कौन हो आपको सच कहें ये श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं हमारा तो हृदय भारत है कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति से यदि उसका परिचय पूछे तो तुरंत बताएगा मेरा ये गांव है मेरा ये नाम है मेरी ये जाति है अगर इनसे माने पूछा था तुम्हारा परिचय क्या है तो सामान्य व्यक्ति यदि कोई होता तो कहता कि मैं पवन का पुत्र हूं अंजना का लाल हूं कि दूसरी हनुमंतराज की महाराज ने यह कोई परिचय नहीं दिया तो परिचय नहीं दिया बोले अभी एक ही संबंध है राम दूत में बात जाने की हमारा यदि कोई परिचय है एक ही परिचय है कि मैं राम का दूत हूं दूसरा कुछ परिचय नहीं है राम के नाते ही परिचय है और क्या परिचय है हमारा सच में जहाँ सारे परिचय मिट जाए जहाँ सारे संबंध मिट जाए वही तो भगवान का संबंध पाने लायक है इन्होंने कहा मैं राम दूत मातु जानकी जब कहा कि मातु जानकी कहा कैसे हम मान जाए कि तुम राम के दूत हो तो श्री हनुमंतलाल जी महाराज कहते मैं कसम खाता हूं किसकी कसम खाते हो बोले सत्य शपथ करुणा विधान आज सत्य शपथ खाकर कहता हूं कि मैं करुणा विधान का दूत पू आ, ये बहुत रशिला नाम ठाकुर का है हमने संतों से सुना है कि ये संबोधन केवल भगवती मां करती थी ये रशिला संबंध था जब शिला सरकार प्राणी ग्रहण संस्कार करके अवध में आए थे सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया था बधाई में शिला गौ को जब मां का नंबर आया श्री जी का उन्होंने कहा हमारे पास तो अपना कुछ है नहीं मैं तू तो क्या था हमारे पास कुछ अपना नहीं है तो ठाकुर जी ने कहा नहीं कुछ तो दो बोले एक आपको नया नाम देती है क्या नया नाम देती है बोले आपका नाम करुणा निधान रखती कि तो है कि तुम मेरी प्रार्थना है इस नाम को आप सब जगह प्रदर्शित मत कर देगा ये हमारा अपना संबंध का नाम है इस नाम को लेकर मैं ही पुकारूंगी आपको दूसरों को मत बताना शिलाघो ने कहा कि ईष्ट से ईश्वर से और अपने पुत्र से थोड़ी कुछ छुपाया जाता है मानो ये बात कही थी पुत्र से नहीं छुपाया जा सकता आज ये जो अंदर की बात थी महाराज हृदय की बात थी करुणा निधान की जो महाराज ये कहा कि मैं करुणा निधान की शपथ हूं ही को पूर्ण विश्वास हो गया कि राम का दूत है अगर ये राम का दूत न होता तो ये महाराज इसको अंतरंग संबंध पता न चला चला होता या मुद्रिका मां तुम्हें आनी दीन राम तुम कम सही आनी मां मैं ये मुद्रिका लेकर आया हूं राघव ने हमको प्रभु ने दिया है तुमको देने के लिए जब महाराज ने कहा कि तुमको देने के लिए कहा है तो मैंने प्रश्न कर डाला कि नर बानर ही संग को कैसे कही कथा वही संगति जैसे मानो अरण्य कांड तक की कथा सुनाई डाली थी इसके बाद की कथा नहीं सुनाई थी तो भगवती को यह लगा कि नर और बानर कई संगति कहां हो गई ये कहान इनकी मित्रता हो गई कहान ये दास मन कैसे हुआ पता नहीं जब पूछा तुम्हारा तो त्रत श्री हनुमतलाल जी महाराज ने कवि के बचन स प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जागा मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर के वचनों को सुनकर माँ को मन मां के मन में विश्वास हो गया और जान गई मन से क्रिया से और वचन से श्री करणा निधान के कृपा के दास है सच में मन क्रम वचन से यदि हम राघो के दास बन जाएं तो काम बन जाए कई बार हमारी क्रिया तो होती है किन्तु मन नहीं होता है कई बार हम राणी से तो बोलते तो है उसके साथ मन नहीं जुड़ा होता क्रिया नहीं जुड़ी होती श्री हनुमंत लाल जी महाराज की वाणी से पता चल गया क्रिया से पता चल गया कि निश्चित रूप से क्रिया से भी उनका दास है वाणी से भी उनका दास है और मन से भी उनका दास है और जब महाराज उनका दास ये समझ में आ गया तो हरिजन जानप्रीति प्रीति ती वाणी गाणी महाराज जब पता चला कि हरिजन है ठाकुर जी के हैं ये जानकर के मां के हृदय में प्रीति उमड़ पड़ी सजल नयन पुलकावली महाराज उनके भी सजन नयन जर्जर जर्जर जर जर अश्रु बहने लगे और महाराज पुलकावली रोमांच हो गया बूढ़द विरय जल भी हनुमाना भयदासकोह जल जाना उन्होंने कहा ये विरय रूपी सागर में हम तो डूब रही थी किन्को तो लगता है श्री हनमंतलाज जी तुम जहाज बनकर आ गए नौका बनकर के आ गए जलजान जान बन करके आ गए अब कहो कुशल जाऊ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी एक बात कहो हम तुम्हारे पर बलिहारी होती है हमको एक बात बताओ हमारे संतों ने कहा कि जन्नी को और सच में मां को अपने पति से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता ज्यादा होती है ऐसा आप कभी विचार करें हमारी माताएं कहीं घर से बाहर गई हो और आने में देरी हो जाए तो पति ने क्या खाया है इसकी भले उनको चिंता न हो किंतु बेटे की चिंता होगी कि नहीं होगी मां को श्री राघव की उतनी चिंता नहीं है जितने लखनलाल जी की चिंता है और कठोर वचन कह करके आई हैं इसलिए और पीड़ा है इन्होंने तुरंत पूछ दिया कि अनुज सहित सुख भवन खरा गुण जी महाराज को संबोधन करके महाराज करें एक बात सत्स बताओ और दूसरी बात और भी है यहां इन्होंने कहा कि लखनलाल के सहित वह भवन में कुशल से तो है अब श्री हनुमतलाल जी महाराज के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई क्या समस्या खड़ी हो गई अगर वो कहते हैं कि राघव कुशल से हैं आनंद से हैं तो मां को लगेगा मैं इतनी दूर चली आई उसके बाद भी वो आनंद से है तो उनका क्या प्रेम है हमसे और यदि वो कहूं कि वो बिलख रहे हैं तुम्हारी तो पीड़ा में ये दुखित हैं तो सच में वह कैसा ईश्वर है जो सामान्य इस प्रकार से दुखित हो जाए इस प्रकार से श्री हनुमतलाल जी महाराज बोल रहे हैं जब इन्होंने महाराज कोमल चित्र और भुलाई कब के यही तो दही पूछ दिया कि वो महाराज कोमल चित्र श्री कृपाल हमारे राघव आप ये बताओ किस कारण से उन्होंने निष्ठुरता धारण कर लिया है उनके मान में क्या प्रभाव मैं जानती हूँ सहजवानी सेवक सुखदायक कबहू को स्वर करत रघुनायक वह कभी क्या हमारी याद करते हैं क्या हमारी याद करके उनके नयनों में कभी जल भराता है कभी क्या हमको सौभाग्य मिलेगा कुछ मुख चंद्र को हम निहारेगी वचन नो नयन भर वारी महाराज विवर हो गए नयनों से आंसू बहने लगे आ ना कों निपट पिसारी परम विराहा पुरुष महाराज जब प्रकार से विप करे तो गृह ने देखा सीता को बोला काफी भी मृदु वचन विनीता अब श्री हनुमत जी हमारे आज बोल पड़े मा तो प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी शुक्र पांध के दाम क्या बोलने का ढंग है हमारा ये तो ज्ञानी नाम अगरण्य में है पहले कह दिया कि आप कुशल क्षेम यदि पूछना चाहते हैं तो मैं कह दूं मां अपने अनुज के समेत व कुशल से हैं तो दुखी भी है कैसे दुखी है बोले तब दुख दुखी के सुकृपा तो निकेतन के निकेतन आपके विनय के कारण आपके दुख के कारण दुखी है महाराज एक बात हमारे सुंदर कहते हैं कि भगवती ने मानो पूछ दिया क्या उनको उस अपने बाण की सुधी भूल गई जिस बाण के माध्यम से हमारी रक्षा की थी क्या उस बाण के प्रभाव को भूल गए तो हमारे श्री हेमंत लाल जी महाराज कहते हैं तब संभव दारुण दुख तुम्हारे वियोग का जो दारुण दुख है बिछर गई महिमा सुबान की केवल उनको आपकी सुधि है आप की याद है आपके स्मरण में डूबे रहते हैं अब उनको अपने बाण की महाराज सुधी भूल गई है उनको उस की सुधि नहीं है इस प्रकार करके हमारा जो देखा कि रो रही है तो श्री हनुमतराय जी महाराज ने एक बात और कह दी माँ एक बात कहूं जन हमारा जन जननी मानव की ऊना तो मुते प्रेम राम के दूना सच नेत इन्होने कह दी और सच कहें जीव में क्या सामर्थ्य हुआ ईश्वर को उतना प्रेम कर सके जितना ठाकुर हमसे प्रेम करते हैं जितना वो हमसे प्रेम करते हैं हम पामर कहा प्रेम कर सकते हैं उनका तो प्रेम सदा सर्वदा पूना ही रहेगा और ये कहकर हनुमतलाल जी महाराज ने कहा कि माँ मा ने पूछ दिया कि उन्होंने कुछ संदेश भेजा है बुरे हाथ संदेश भेजा है क्या संदेश भेजा है बुरे तुम्हारे हाथ में इससे पूछ लो तो मुदरी हाथ में थी और मुदरी में ही महाराज मुदरी ने ही उनको समानों सारी बातें सुना दी तो संतों ने तो यही वर्णन किया कि श्री राघवेंद्र सरकार का जो संदेश था वो संदेश ये ब्रह्मचारी की महाराज कैसे सुनाते मैं आज चिंतन कर रहा था बैठ करके दोपहर में बड़ा विलक्षण खेल है संसार का ऐसा विलक्षण खेल है हमारे श्री कन्हैया ने भी जिनको संदेशवाहक बनाया है श्री उद्धव महाराज को वो भी ऐसे ही है जैसे श्री हेमंतलाल जी महाराज हैं आप कहोगे क्यों तृतीय स्कंध में हमारे विद्युत जनों की दृष्टि जाएगी श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव हमसे अनुमात्र भी न्यून नहीं है अन न्यूनों क्यों न्यून नहीं है अणुमात्र भी बुरे विषयों ने उनको कभी रौदा नहीं श्री उद्धव जी महाराज संपूर्ण जीवन कभी विषयों के परासित नहीं हुए उनके चित्त को कभी संसार के सौंदर्य ने अपनी ओर खींचा नहीं है और हमारे श्री राघव ने भी अपना संदेश वाहक ऐसे ही ब्रह्मचारी को बनाया है वैसे होता तो ये है कि जिसका विवाह न हुआ हो जो ब्रह्मचारी हो वह पत्नी के बीओ की व्यथा क्या जान सकता है वह क्या समझ सकता है कि पति पत्नी के विरह काल तो क्या होता है तो ऐसे को यदि विरह की गाथा भी सुनाई जाए तो सुनाने से कोई फायदा नहीं बड़ी विलक्षण बात आपको कहूं दोनों वैराग्य के स्वरूप हैं। श्री लखनलाल जी भी वैराग्य के स्वरूप हैं और श्री हनुमंत जी महाराज भी वैराग्य के स्वरूप है और सौंदर्य की चर्चा जहाँ करनी पड़ी तो बैरागियों के सामने ही रागों को करना पड़ा आप कहेंगे कैसे जब पुष्प में श्री वैदेही की वैदेही का दर्शन हुआ और मारा जगन की किंकणी धुन सुनी श्री राघवेंद्र सरकार उनको देखते ही रह गए तजे दिगंजल उन्मेश निमेश बंद हो गया तो श्री लखनलाल जी ने पूछ दिया भैया ये है कौन इतने प्रेम से जिन्हें आप निहार रहे हो तो श्री लखनलाल जी को परिचय देते हुए हमारे राघव कहते हैं तात जनक तनया यह सोई तनयानुष्ञ यही कारण होई पूजन गौरी सखी गयी आई करत प्रकाश फिरत फुलवाई जास विलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा सो सब कारण जान विधाता कहीं सुभर अंग सुम भ्राता कर सहज ये जी के लखनऊ वर्णन कर रहे हैं अपने हृदय की बात और यदि की बात यदि भी करनी पड़ी है तो श्री वैराग्य के जो महाराज साक्षात विद्रय श्री हनुमत लाल जी महाराज हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अपने संसार का दुख हो तो किसी रागी को मत सुनाने लगना नहीं वो आपके साथ और रोने लगेगा आपके दुख को और बढ़ा देगा आप रोगे तो वो भी रोने लगेगा आप दुख सुनाओगे तो और सुनाने लगेगा तो यदि दुख को सुनाने का मन ही हो किसी को तो भैयागी को सुनाओगे तो कम से कम सांवना तो देगा आपको संसार की नश्वरता का चिंतन करके बताएगा ये तो जो मिला है सो भी इसलिए राघव जी जो पात्र तो चुना है ऐसे विलक्षण सुने चुने हैं और दूसरी बात जो मैं निवेदन करूं ये मुद्रिका जो है चैतन्य कल भी मैंने निवेदन किया था और ये आप देखेंगे अपने विनय पत्रिका में इसके चैतन्य का प्रमाण है श्रीवदेही विनय पत्रिका से कहती बोल बोली मुदरी अरे मुदरी ये बोल बोल सही तो ये चैतन्य न होती तो बोलती कैसे तो सचमुच में ऐसा लगता है रघुपति का जो संदेश है वो मधुरी ने इनको सुना दिया है अस कही कभी गदगद कहो राम दियोग तब सीता ऐसे अनुय करते विद्वंजन में तो गदगद हो जाता हूं कहो राम ये मुद्रिका के माध्यम से किसने कहा कहा कि हनुमान ने कहा कहो राम हमारे एक तो भी चिंतक कहते हैं कि महाराज वो मुद्रिका चेतन थी और जो मुद्रिका से कहा वैदेही ने कि क्या उनकी कुशलक्षेम में कैसे वो रह रहे हैं उनके बारे में बताओ तो मुद्रिका में ही टीवी चालू हो गई वो तो कैमरा जो था चालू हो गया और राम जी का मुख्य चंद्र उसमें दिखने लगा और रामचंद्र जी जो संदेश सुनाना चाहते हैं वो संदेश सुना दिया हमारे एक महात्मा तो बड़े रसीले ढंग से कहते थे वो आजकल वो मोबाइल में सिम लग जाता है ना तो कहा सिम में सब लोड करके लाए थे मामला कहा कि जो जो बोलना हो तो हम कैमरे में कैद कर देते हैं अब ये संदेश मेरे बस का नहीं कि मैं सुना सकूं। तो उस मुदरी में लगा कर कहा कि सुन लो जो जो कहा है और त्रेता युग में तुम्हारा विज्ञान बहुत बड़ा ही था तो कहे राम बोले श्री हनुमान जी महाराज ने नहीं कहा राम ने कहा कहूं रामोग तब सीता मोहू सकल भय विपरीता ये जो मोह सकल भय विपरीता ये मो सब बात कह रहे हैं ये राम जी ही कह सकते और कौन कह सकता है हमको सब कुछ विपरीत हो गया है और जो जो महाराज श्री की दशा है उसी का यहां वर्णन किया गया है नौतरो तो पिछले मन हो कृषाण इनको भी अशोक वृक्ष के पत्ते आग के समान लग रहे हैं शिराघों को भी आग के समान लग रहे हैं ये रात्रि महाराज काल निशा के समान लग रही है ये ऐसा लगता है कि कम जीवन ये पूरा हो जाए, वारिस तपत तेरह जनो वरिषा शिराघो ने महाराज दो सब बातें सुनाई और एक बात कह दिया जानत प्रिया एक मन मोरा सो मनु सदा रहत तुल पाही तुम्हारे पास ही हमारा मन रहता है और हम आपसे अभिन्न है जब ये बात हमारा संदेश सुना तो माँ का हृदय भराया मगन प्रेम तन सुधीते और आनंदित हो गई आनंदित तो प्रसन्न होते कि मां माँ में आनंद भरा हुआ है रघुक का चिंतन रघुपति का चिंतन कर रही हैं, और चिंतन करते करते महाराज इतने आनंद में भर गई आपको क्या कहेंगे अब देखो भाई कोई अपना कुशल क्षेत्र अपने आराध्य की सूचना सुनाए तो निश्चित रूप से कुछ देने का तो मन होता है अब इससे हमारे विद्वान जन सुनाते हैं कि रुक्मणी विवाह में जब गुरुदेव भगवान का संदेश लेकर के आए उन्होंने तो कई बार सुनाया होगा और रुक्मणी मैया के पास गुरुदेव ने जाकर के कहा कि मैं आपका पत्र दे आया रुक्णी ने पूछा कि उन्होंने पत्र दिया बोले नहीं तो बहुत घबरा भी उन्होंने पत्र नहीं दिया बोले तो पत्र देने वाले को ही मैं ले आया हूँ जो पत्र देने वाला है वही इसको मैं ले आया हूँ तो रुक्मणी मैया ने सोचा इस खुशी में ब्राह्मण देवता को मैं क्या दू इन्होंने इतना हित भरा हमारा काम किया है क्या मैं दू पूरे घर में दौड़ी दौड़ी गई और इस खुशी की राय कुछ देने का मुको मिला नहीं तो आकर सामने खड़ी होकर के बोली महाराज मैं आपको एक कार देती हूँ आप लोग कहेंगे उस समय तो भी कोई कार थी क्या ब्राह्मण के ऊपर जब कोई ज्यादा प्रसन्न होता है तो यही कार देता है जो रुक्मी मैया ने की कार मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपको एक कार देती हूँ कहा कौन सी कार देती हूँ बोले मैं नमस्कार करती हूँ मैं आपको नमस्कार करती हूँ प्रणाम करती हूँ तो सच में जब कोई अपने आनंद की सूचना मिलती है तो निश्चित रूप से कुछ देने का मन होता है आज माँ का देने का मन हुआ और जब महाराज माँ का देने का मन हुआ तो माँ ने जो बोलना प्रारंभ किया है, है तो महाराज इन्होंने पूछा है तुम्हारे तो समान ही सब बेटे है ये कभी है उन्होंने कहा हाँ माँ है तो सब हमारे समान ही और जब ये महाराज तो संदेह प्रकट किया जो संदेश प्रकट किया संदेश प्रकट करते ही महाराज श्री हनुमंत लाल जी महाराज विराट बन गए हैं और विराट के दर्शन करके माँ आनंद से भर गई और मां को स्मृति आ गई कि निश्चित रूप से वही है जो हमारे को सुरक्षे में लेने के लिए आए हैं माने महाराज आनंद में भर करके माने कुछ आशीर्वाद दिए हैं इनको भगत प्रताप तेज बल सानी आशीष दीन राम प्रिय जाना आज पहचान गई कि राम प्रिय तो आशीर्वाद क्या दिया ओ तात बलशील निधाना पांच आशीर्वाद दिए थे कहा तात अभी भी पुत्र नहीं कहा है हे तात ऐसा करो कि तुम बल बुद्धि निधान हो जाओ बलशील वाले हो जाओ अजर अमर गुण निधि सुत हो अब सुत शब्द निकल गया है कि तुम अजर हो जाओ अमर हो जाओ और गुण निधि वाले हो जाओ के सागर बन जाओ तो पांचवा आशीर्वाद दिए बलशाली बन बनो और बल बन के साथ शील बना रहे। सत्य के साथ शील बना रहना चाहिए कई बार क्या होता है बल अधिक होने के बाद व्यक्ति का शील चला जाता है और ऐसा बल असुरों का बल हो जाता है सच में बल के साथ शील का रहना परम आवश्यक है तो बलशाली बनो शीलवान बनो और अगर अमर हो जाओ गुण के सागर बन जाओ यहाँ हमारा पुत्र कहकर कहा तब भी एक हमारे संत ने बहुत रसीली बात कही बोले पांच ये आशीर्वाद तत्व का बना हुआ मानव एक बेटे का शरीर बन गया पांच तत्व का जैसे कि चित्र जल पावक गगन समीना पंच रचित या अगमन शरीर एक शरीर बन गया किंतु तो शरीर में भी प्राण के संचार नहीं शरीर तो बन गया किन्तु तो प्राण के संचार नहीं में श्री हनुमतलाल जी महाराज बिल्कुल गंभीर हो करके ही महाराज खड़े रहे तब तो सोचा क्या किया जाए इसमें कैसे प्राणों के संचार किए जाए तब कहा करो बहुत हो मारा कुमारी पर भगवान बड़ी कृपा करें करह कृपा को तो अस सु प्रेम मगन हनुमाना अब भगवान कृपा करें ये सुन करके हनुमतलाल जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए भगवान प्रेम करें नरन मैं निवेदन करूं भगवान से हम प्रेम करें ये तो बहुत लोग मानते हैं। भगवान से हमारा प्रेम हो जाए भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ जाए ये तो बहुत लोग मानते हैं कि तुम माँ करुमा करके कहा तुम्हारा प्रेम हो जाए ना हो आराम तुमसे प्रेम करे अब इससे ज्यादा और सौभाग्य क्या होगा जी भगवान जिससे प्रेम करने लगे आराम जिससे प्रेम करने लगे काम बन गया श्री हनुमत महाराज आनंद से भर गए हैं और निर्वर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नारे पद सी बोला वचन जोर करके सा अब कृतकृत्य माता आशीष तो अमोघ विख्याता अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ अब मैं धन्य हो गया हूँ मनो इसी की चाहत थी सच के आज में गिन था इन्होंने नौ बार जन्नी शब्द का मां शब्द का प्रयोग किया कि शायद मां कह दे किंतु तो तब तक भगवती ने इनको सुत नहीं कहा जब तक पूर्ण विश्वास नहीं हो गया तब तक महाराज इनको सुत शब्द से संबोधित नहीं किया है और जब ये महाराज आशीर्वाद दिया देखकर मां बहुत आनंद में भर रही और मां आनंद में भर पर तो गई और हनुमत जी महाराज आनंद से भरे तो श्री हनुमत जी महाराज ने सोचा कि अच्छा मैं देखूं ये माँ हमको बड़ा बेटा मानती है कि छोटा बेटा मानती है महाराज बनने में तो छोटा बेटा ही फायदा है बड़ा बेटा बनने में फायदा नहीं ज्ञानी प्रभु ने विशेष प्रशेष प्यारा ये ज्ञानी जो भक्त है ना ये भगवान के बड़े बेटे हैं और जो महाराज भगवान से प्रेम करते हैं भगवान ज्ञान विज्ञान आदि कुछ नहीं चाहते वो छोटे भक्त और ये सचमुच में छोटे भक्ति छोटे ही बेटी बनकर रख रहे हैं अच्छा माँ के पास यदि बेटा आता है तो माताओं बताना हमको कि सबसे पहले बेटे की दृष्टि कहाँ पड़ती है माँ की पेट पर इसने खाया है कि नहीं खाया भाई हमको अनुभव नहीं मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ कोई नाराज मत हो हम तो एक विद्वान से सुन रहे थे शायद वो गृहस्थ थे जो सुन रहे थे जिनसे कथा उन्होंने कहा कि पत्नी जेब देखती और माँ पेट देखती है पत्नी क्या देखती है जेब देखती है वो महाराज ये नहीं देखती कि भूख लगी है कि नहीं लगी आप लोग गर्दन हिलाना मत नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा झगड़ा हो जाएगी घर में जाते कि आज तक मैंने कब तुम्हारी जेब देखी है तो गर्दन ऐसे मत हिलाना ऐसे ऐसे नहीं तो देविया सब तो देख रही आपके तरफ भी इनकी दशा क्या है हमें ऐसे कभी किया तो है नहीं ये क्यों ऐसे कर रहे तो करा रहे हैं गर्दन तुम्हें निवेदन कर रहा था माँ तो हमारा तो पेट देखती है कि उन्होंने भोजन किया कि नहीं किया हमारे लाल ने और सच में शरणंत राज ने भोजन की ही चर्चा की है कि माँ हमको भूख लगी है और जब भूख की बात कही तो और आज्ञा मांगी की फल लगे हैं की मैं खाऊ कैसे तुम्हारा तो माँ इनको आज्ञा देती है सच में बिना आज्ञा के भोजन कैसे किया जाए इसका भी एक रहस्य है ये कैसे पाटिका में जाकर के क्या क्या करते हैं अब इसकी चर्चा नारायण कल करेंगे अंत में अपने आराध्य के चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसे श्री हनुमत लाल पर ने कृपा की सच में वह कृपा इस सौभाग्य पर भी हो या चित्र पता नहीं कब तक उनके चरणों में समर्पित रहता है कभी इधर होता है कभी उधर होता है वही आगे पर अनुग्रह करे और अपनी कृपा बड़ी दृष्टि से सदा निहारते रहे हमारी मति हमारी रती हमारी गति एकमात्र के शिचरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ यौन उनकी बात उन्हीं के पावन बहुत प्रचरणार्विंदों में समर्पित श्री हनुमंतरा महाराज की संत भगवंत की ब्रह्म की जय श्रीराम श्रीराम मिले श्रीराम एक छोटे से भजन का हम आप सभी मिलकर के आनंद लेते हैं उसके बाद मैं आरती और मैं चाहूंगा जितने भी भक्त हैं मां के चरणों में वो सभी नृति कर सकते हैं प्रेम से झूम सकते हैं हमारे आंसू भैया ने कहा था कि तीन दिन से नचा नहीं रहे तो जामी मेरी आवाज सुन रहे हो कृपा करके दरबार में आए सामने हे राम हे खुशी खुशी खुशिया खुशिया जी uh हां -huh. बैठोंगे दोनों हाथ उठाकर के बोले बजे बोले महाराज का जयकारा भक्तों की जयकार करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे प्रेम से मोहनो बोले बजरंग हरी महाराज रहने वाले चारू बजाकर के शिव राम शिवरा बजरंगली महाराज की जय श्रियापद राम चंद्र की जय आइए आरती की और अग्रसर हों राम को मुद्रिका मिली पुत्र को मां अहलाद और आनंद का नर्तन अवश्य होना था अब तो कल बात का ध्वंस सह आइए फिर देखते आइए आरती करते